भारतीय व्याख्यान भारत के महापुरुष पहले कांचन नाम तथा यश और क्षुद्र मिथ्या संसार के प्रति आसक्ति को छोड़ो तभी केवल तभी, तभी तुम गोपी प्रेम को समझोगे यह इतना विशुद्ध है कि बिना सब कुछ छोड़े इसको समझने की चेष्टा करना ही अनुचित है जब तक अंतकरण पूर्ण रूप से पवित्र नहीं होता तब तक इसको समझने की चेष्टा करना वृथा है हर समय जिनके हृदय में काम धन यशोलिप्सा के बुलबुले उठते हैं ऐसे लोग गोपी प्रेम की आलोचना करने तथा समझने का प्रयास साहस करते हैं कृष्ण अवतार का मुख्य उद्देश्य यही गोपी प्रेम की शिक्षा है यहाँ तक कि गीता का महान दर्शन भी उस प्रेमोन्मत्तता की बराबरी नहीं कर सकता क्योंकि गीता में साधक को धीरे धीरे उसी चरम मुक्ति के साधन का उपदेश दिया गया है। किंतु इस प्रेम प्रेम में की की उन्मत्तता, विद्यमान है यहाँ गुरु और शिष्य शास्त्र और उपदेश ईश्वर और स्वर्ग सब एकाकार है भय के भाव का चिन्ह मात्र नहीं है सब बह गया है शेष रह गई है केवल प्रेमोन्मद्तता उस समय संसार का कुछ भी स्मरण नहीं रहता भक्त उस समय संसार में उसी कृष्ण एकमात्र उसी कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता उस समय वह समस्त प्राणियों में कृष्ण के ही दर्शन करता है उसका मुंह भी उस समय कृष्ण के ही समान दिखता है उसकी आत्मा उस समय कृष्ण में हो जाती है यह है कृष्ण की महिमा छोटी छोटी बातों में समय वृथा बदगवाओ उनके जीवन के जो मुख्य चरित्र हैं जो तात्विक अंश है, उन्हीं का सहारा लेना चाहिए कृष्ण के जीवन चरित्र में बहुत से ऐतिहासिक अंतर विरोध मिल सकते हैं कृष्ण के चरित्र में बहुत से प्रक्षेप हो सकते हैं ये सभी सत्य हो सकते हैं किंतु फिर भी उस समय समाज में जो एक अपूर्व नए भाव का उदय हुआ था उसका कुछ आधार अवश्य था अन्य किसी भी महापुरुष का पैगंबर के जीवन पर विचार करने पर यह ज्ञान यह जान पड़ता है कि वह पैगंबर अपने पूर्ववर्ती कितने ही भावों का विकास मात्र है हम देखते हैं कि उसने अपने देश में यहाँ तक कि उस समय जैसे शिक्षा प्रचलित थी केवल उसी का प्रचार किया है यहाँ तक कि उस महापुरुष के अस्तित्व पर भी संदेह हो सकता है किंतु मैं चुनौती देता हूँ कि कोई यह साबित कर दें कि कृष्ण के निष्काम कर्म निरपेक्ष कर्तव्य निष्ठा और निष्काम प्रेम तत्व के ये उपदेश संसार में मौलिक आविष्कार नहीं हैं। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी एक व्यक्ति ने निश्चय ही इन तत्वों को प्रस्तुत किया है यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यह तत्व किसी दूसरे मनुष्य से लिए गए कारण यह कि कृष्ण के उत्पन्न होने के समय सर्व साधारण में इस तत्वों का प्रचार नहीं था भगवान श्री कृष्ण ही इसके प्रथम प्रचारक हैं उनके शिष्य वेद ने पूर्वोक्त तत्वों का साधारण जनों में प्रचार किया ऐसा श्रेष्ठ आदर्श और कभी चित्रित नहीं हुआ हम उनके ग्रंथ में गोपी जन वल्लभ वृंदावन बिहारी से और कोई उच्चतर आदर्श नहीं पाते जब तुम्हारे हृदय में इस उन्मत्तता का प्रवेश होगा जब तुम भाग्यवती गोपियों के भाव को समझोगे तभी तुम जानोगे कि प्रेम क्या वस्तु है जब समस्त संसार तुम्हारी दृष्टि से अंतर्ध्यान हो जाएगा जब तुम्हारे हृदय में और कोई कामना नहीं रहेगी जब तुम्हारा चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा अन्य कोई लक्ष्य न होगा यहाँ तक कि जब तुम में सत्यानुसंधान की वासना भी नहीं रहेगी तभी तुम्हारे हृदय में उस प्रेमोता का होगा, तभी तुम गोपियों की अनंत अहेतुकी प्रेम प्रेम भक्ति की महिमा समझोगे, लक्ष्य है, यदि तुमको यह प्रेम मिला तो सच सब कुछ मिल गया। इस बार हम नीचे की तहों में प्रवेश करते हुए गीता प्रचारक कृष्ण की विवेचना करेंगे भारत में इस समय कितने ही लोगों में ऐसी चेष्टा दिखाई पड़ती है जो घोड़े के आगे गाड़ी जोतने वालों की सी होती है हम में से बहुतों की यह धारणा है कि श्री कृष्ण का गोपियों के साथ प्रेम लीला करना बड़े ही खटकने वाली बात है यूरोप के लोग भी इसे पसंद नहीं थे अमुक पंडित इस गोपी प्रेम को अच्छा नहीं समझते अतव अवश्य गोपियों को बहा दो बिना यूरोप के साहबों के अनुमोदन के कृष्ण कैसे टिक सकते हैं कदापि नहीं टिक सकते महाभारत में दो एक स्थानों को छोड़कर वे भी वैसे उल्लेखनीय नहीं गोपियों का प्रसंग तो है ही नहीं केवल द्रौपदी की प्रार्थना में और शिष्यपाल वध के समय शिष्यपाल के कथन में वृंदावन का वर्णन आया है ये सब प्रक्षेप अंश हैं यूरोप के साहब लोग जिसको नहीं चाहते वह सब फेंक देना चाहिए गोपियों का वर्णन यहाँ तक कि कृष्ण का वर्णन ही प्रक्षिप्त है जो लोग ऐसी घोर वाणिज्य वृत्ति के हैं जिनके धर्म का आदर्श भी व्यवसाय ही से उत्पन्न हुआ है उनका विचार यही है कि वे इस संसार में कुछ करके स्वर्ग प्राप्त करेंगे व्यवसायी सूद दर सूद चाहते हैं वे यहाँ ऐसा कुछ पुण्य संचय करना चाहते हैं जिसके फल से स्वर्ग में जाकर सुख भोग करेंगे इनके धर्म मत में गोपियों के लिए अवश्य स्थान नहीं है अब हम उस आदर्श प्रेमी श्री कृष्ण का वर्णन छोड़कर और भी नीचे की तरह तह में प्रवेश करके गीता प्रचारक श्री कृष्ण की विवेचना करेंगे यहाँ भी हम देखते हैं कि गीता के समान वेदों का भाष्य कभी नहीं बनता है और बनेगा भी नहीं श्रुति अथवा उपनिषदों का तात्पर्य समझना बड़ा कठिन है क्योंकि नाना भाष्यकारों ने अपने अपने मतानुसार उसकी व्याख्यात करने की चेष्टा की है अंत में जो स्वयं श्रुति के प्रेरक हैं उन्हीं भगवान ने आविर्भूत होकर गीता के प्रचारक रूप से श्रुति का अर्थ समझाया और आज भारत में इस व्याख्या प्रणाली की जैसी आवश्यकता है सारे संसार में इसकी जैसी आवश्यकता है वैसे किसी और वस्तु की नहीं यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि परवर्ती शास्त्र व्याख्या गीता तक की व्याख्या करने में बहुत भगवान के वाक्यों का अर्थ और भाव प्रभा नहीं समझ सके गीता में क्या है और आधुनिक भाष्यकारों में हम क्या देखते हैं एक अद्वैतवादी भाष्यकार ने किसी उपनिषद की व्याख्या की जिसमें बहुत से द्वैत भाव के वाक्य हैं उसने उनको तोड़ मरोड़ कर कुछ अर्थ ग्रहण किया और उन सब का अपनी व्याख्या के अनुरूप मनमाना अर्थ लगा लिया फिर द्वैतवादी भाष्यकार ने भी व्याकरण व्याख्या करनी चाहिए उसमें अनेक अद्वैत मूलक अंश हैं जिनकी खींचातान उसने उनसे द्वैत मूलक अर्थ ग्रहण करने के लिए की परंतु गीता में इस प्रकार के किसी अर्थ के बिगाड़ने की चेष्टा तुमको नहीं मिलेगी भगवान कहते हैं यह सब सत्य है जीवात्मा धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सीढ़ियों पर चढ़ता जाता है इस प्रकार क्रमशः वह उस चरम लक्ष्य अनंत पूर्ण स्वरूप को प्राप्त होता है गीता में इसी भाव को समझाया गया है यहाँ तक कि कर्मकांड भी गीता में स्वीकृत हुआ है और यह दिखलाया गया है कि यद्यपि कर्मकांड साक्षात मुक्ति का साधन नहीं है किन्तु गौर भाव से मुक्ति का साधन है तथापि वह सत्य है मूर्ति पूजा भी सत्य है सब प्रकार के अनुष्ठान और क्रिया कर्म भी सत्य है केवल एक विषय पर ध्यान रखना होगा वह है चित्त की शुद्धि यदि हृदय शुद्ध और निष्कपट हो तभी उपासना ठीक उतरती है और हमें चरम लक्ष्य तक पहुंचा देती है ये विभिन्न उपासना प्रणालियाँ सत्य हैं क्योंकि यदि वे सत्य न होती तो उनकी सृष्टि ही क्यों हुई विभिन्न धर्म और संप्रदाय कुछ पाखंडी और दुष्ट लोगों द्वारा नहीं बनाए गए हैं और न उन्होंने धन के लोभ से इन धर्मों और संप्रदायों की सृष्टि की है जैसा कि कुछ आधुनिक लोगों का मत है बाह्य दृष्टि से उनकी व्याख्या कितनी ही युक्ति-युक्त क्यों न प्रतीत हो पर यह व सत्य नहीं है इनकी सृष्टि इस तरह नहीं हुई जीवात्मा की स्वाभाविक आवश्यकता के लिए इन सब का अभ्युदय हुआ है विभिन्न श्रेणियों के मनुष्यों की धर्म परिपाषा को परितृप्त करने के लिए इनका अभ्युदय हुआ है इसलिए तुम्हें इनके विरुद्ध शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं जिस दिन उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी उस दिन उस आवश्यकता के अभाव के साथ साथ इनका भी लोप हो जाएगा पर जब तक उनकी आवश्यकता रहेगी तब तक तुम्हारी आलोचना और तुम्हारी शिक्षा के बावजूद ये अवश्य विद्यमान रहेंगे तलवार और बंदूक के जोर से तुम संसार को खून मैं बहा दे सकते हो किंतु जब तक मूर्तियों की आवश्यकता रहेगी तब तक मूर्ति पूजा अवश्य रहेगी ये विभिन्न अनुष्ठान पद्धतियाँ और धर्म के विभिन्न सोपान अवश्य रहेंगे और हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से समझ सकते हैं कि इनकी क्या आवश्यकता है इसके बाद ही भारतीय इतिहास का एक शोकजनक अध्याय शुरू होता है हम गीता में भी भिन्न संप्रदायों के विरोध के कोलाहल की दूर से आती हुई आवाज सुन पाते हैं और देखते हैं कि समन्वय के वे अद्भुत प्रचारक भगवान श्री कृष्ण बीच में पड़कर विरोध को हटा रहे हैं वे कहते हैं सारा जगत तुम्हें उसी तरह गुथा हुआ है जिस तरह तांगे में मड़ी गुथी रहती है मद्द परतरम नान्यंजदस्ती धनंजय मई शर्मिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव सांप्रदायिक झगड़ों को कि दूर से सुनाई देने वाली धीमी आवाज़ हम तभी से सुन रहे हैं संभव है कि भगवान के उपदेश से ये झगड़े कुछ देर के लिए रुक गए हों तथा समन्वय और शांति का संचार हुआ हो किंतु यह विरोध फिर उत्पन्न हुआ केवल धर्म मत पर ही नहीं संभवतः तो वर्ण के आधार पर भी यह विवाद चलता रहा हमारे समाज के दो प्रबल अंग ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों राजाओं तथा पुरोहितों के बीच विवाद आरंभ हुआ था और 1000 वर्ष तक जिस विशाल तरंग ने समग्र भारत को सराबोर कर दिया था उसके सर्वोच्च शिखर पर हम एक और महिमा मूर्ति मह, को देखते हैं और वे हमारे साख्य मुनि गौतम हैं उनके उपदेशों और प्रचार कार्य से तुम सभी अवगत हो हम उनको ईश्वरावतार समझ कर उसकी पूजा करते हैं नैतिकता का इतना बड़ा निर्भीक प्रचार संसार में और उत्पन्न नहीं हुआ कर्मयोगियों में सर्वश्रेष्ठ स्वयं कृष्ण ही मानव शिष्य रूप में अपने उपदेशों को कार्य रूप में परिणित करने के लिए उत्पन्न हुए पुनः वही वाणी सुनाई दी जिसने गीता में शिक्षा दी थी स्वल्प मत्स्य त्रायते महत्व भयास इस धर्म का थोड़ा सा अनुष्ठान करने पर भी महाभय से रक्षा होती है स्त्रियों वैश्या तथा क्षुद्रास्तेप यात्री पराम गति स्त्री वैश्य और शूद्र तक परम गति को प्राप्त होते हैं गीता के वाक्य श्री की वत्र के समान गंभीर और महती वाणी सबके बंधन सबकी श्रृंखला तोड़ देती है और सभी को इस परम पद पाने का अधिकारी बना देती है यह तय जित सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात ब्रम्हणित ही स्थित जिनका मन साम्य भाव में अवस्थित है उन्होंने यही सारे संसार को जीत लिया है ब्रह्म सम स्वभाव और निर्दोष है इसलिए वे ब्रह्म में ही अवस्थित है समम पश्यन्वत्र सम्वस्थित ईश्वरम न ही न्यात्मनात्मान ततो जाति पराम गति परमेश्वर को सर्वत्र तुल्य रूप से अवस्थित देखकर ज्ञानी आत्मा से आत्मा की हिंसा नहीं करता इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है गीता के उपदेशों के जीते जागते उदाहरण स्वरूप गीता के उपदेशक दूसरे रूप में पुनः स्मृतलोक में पधारे जिससे जनता द्वारा उसका एक कण भी खाद्य रूप में परिणित हो सके ये ही साक्ष्य मुनि है ये दीन दुखियों को उपदेश देने लगी सर्वसाधारण के हृदय तक पहुँचने के लिए देवभाषा संस्कृत को भी छोड़ ये लोकभाषा में उपदेश देने लगे राज सिंहासन को त्याग कर ये दुखी गरीब पथित दिखमंगों के साथ रहने लगे इन्होंने दूसरे राम के समान चांडाल को भी छाती से लगा लिया तुम सभी उनके महान चरित्र और अद्भुत प्रचार कार्य को जानते हो किंतु इस प्रचार कार्य में एक भारी त्रुटि थी जिसके लिए हम आज तक दुख भोग रहे हैं भगवान बुद्ध का कुछ दोष नहीं है उनका चरित्र परम विशुद्ध और उज्जवल है खेत का विषय है कि बौद्ध धर्म के प्रचार से जो विभिन्न असभ्य और अशिक्षित जातिया धर्म में घुसने लगी वे बुद्धदेव के कुछ आदर्शों का ठीक अनुसरण न कर सके इन जातियों में नाना प्रकार के अंधविश्वास और विभत् उपासना पद्धतियाँ थीं उसके झुंड के झुंड आर्यों के समाज में घुसने लगे कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत हुआ कि वे सभ्य बन गए किंतु एक ही शताब्दी में उन्होंने अपने सर्प भूत प्रेत आदि निकाल दिए जिनकी उपासना उनके पूर्वज किया करते थे और इस प्रकार सारा भारत भ्रांत धारणाओं का लीला क्षेत्र बनकर घोर अवनति को पहुँचा पहले बौद्ध प्राणी हिंसा की निंदा करते हुए वैदिक यज्ञों के घोर विरोधी हो गए थे उस समय घर घर इन यज्ञों का अनुष्ठान होता था हर एक घर पर यज्ञ के लिए आग जलती थी बस उपासना के लिए और कुछ बाट नहीं थी बौद्ध धर्म के से इन का लोप हो गया जगह बड़े-बड़े मंदिर भड़कीली अनुष्ठान पद्धतियां शानदार पुरोहित तथा वर्तमान काल में भारत में और जो कुछ दिखाई देता है सबका आविर्भाव हुआ कितने ही ऐसे आधुनिक पंडितों के जिनके अधिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है ग्रंथों के पढ़ने से यह विदित होता है कि बुद्ध ने ब्राह्मणों की मूर्ति पूजा हटा दी मुझे यह पढ़कर हंसी आ जाती है वे नहीं जानते कि बौद्ध धर्म ही ने भारत में ब्राह्मण धर्म और मूर्ति पूजा की सृष्टि की थी